तो आप सबको द्वारका के बारे में जानकारी है कि फिर भी अपनी शुद्धि के लिए हम चर्चा करेंगे इस अद्भुत धाम की जो महिमा है तो श्रील प्रभुपाल श्रीमदभागवतम के एक तात्पर्य में कहते हैं धाम शब्द का क्या अर्थ है श्रीमद्भागवतम के चौथे स्क के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जहाँ परम भगवान स्वयं निवास करते हैं उस स्थान को धाम कहा जाता है भगवान का अपना स्वयं का जो निज ग्रह है हाँ तो जो भगवान का धाम होता है वो इस भौतिक जगत का भाग नहीं है हाँ जब हम किसी धाम में जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि वो जो स्थल है वो जो भूमि है वो इस भौतिक जगत का अंग नहीं है इस भौतिक जगत का भाग नहीं है भगवान स्वयं अपने साथ अपना जो परम है आध्यात्मिक जगत है वहां से ही अपने स्थान को अपने साथ लेकर आ जाते हैं श्री रघुपद कहते हैं धाम शब्द का दूसरा अर्थ ये भी है कि जहा भगवान का नाम रूप गुण लीला इन चारों चीजों का जहाँ अधिक मात्रा में चर्चा होता है यह श्रवण कीर्तन होता है चारों चीजों का वो स्थान भी क्या बन जाता है धाम बन जाता है और एक स्थान कहते हैं कि तुम्हारा सदा गोविंद विश्राम भगवान के भक्त का जो हृदय है जहा सद गोविंद निवास करते हैं तो भगवान के भक्त का जो हृदय भी है वह धाम से क्या है अभिन्न है धाम के समान है या साक्षात धाम है तो ऐसा जो भगवान का जो धाम है दिव्य धाम भगवान बारंबार उस धाम की ओर हमें आमंत्रित करते हैं उस धाम आने के लिए हमें प्रेरित करते हैं इनवाइट करते हैं इसलिए तो संक्षिप्त रूप में भगवत गीता में भगवान कहते हैं न तद भाषय सूर्यो न शांको न भाव कहा कि मेरा ऐसा जो परम धाम है जहाँ सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है वो दिव्य स्थल है तो एक व्यक्ति को बारंबार ऐसा जो भगवान का लीला स्थल है उस स्थान में जाने का इच्छा सदैव वो व्यक्त करते रहना चाहिए इच्छा जागृत करना चाहिए कि मुझे ऐसे भगवान के धाम की ओर जाना है क्योंकि वास्तव में देखा जाए भगवान का जो धाम है वही हमारा नित्य निवास का स्थान है हम तो इस भौतिक जगत में पराया स्थान में आए हैं ये जो जगत है जिस जगत में हम निवास करते हैं वो हमारा शाश्वत स्थान नहीं है कुछ कुछ कुछ दिनों के लिए कुछ सालों के लिए हम यहाँ आते हैं और वास्तव में इसी जगत को ही सर्वे सर्वा मानते हैं और इसी स्थान में ही शाश्वत रूप से निवास करने का प्रयास करते हैं तो ऐसा जो भगवान का दिव्य धाम है जिसकी चर्चा अलग अलग शास्त्रों में हमें प्राप्त होती है अलग अलग जो पुराण हैं, विशेष रूप से ये जो द्वारका है उसका वर्णन पद्म पुराण है स्कंद पुराण आदि है ऐसे अनेक पुराणों में द्वारका की जो दिव्य महिमा है उसका वर्णन किया गया है तो इसलिए किसी भी धार्मिक स्थान में जाते हैं या किसी भी धाम में जाते हैं तो व्यक्ति को तीन चीजें जाननी परम आवश्यक है एक तो धाम दूसरा है धामी और तीसरा है धामवासी हा मैं हमेशा जब भी जाता हूं तो भक्तों को बोलता हूं कि किसी भी धाम में जाते हो तो इन तीन चीजों के बारे में सर्च करने का प्रयास करो इन तीन चीजों के बारे में जानने का प्रयास करो सबसे पहले जिस धाम में जाते हैं उस धाम की महिमा को जानना चाहिए जाने से पूर्व ही उसकी महिमा आदिको व्यक्ति को पढ़ना चाहिए हाँ सुनना चाहिए सुनने का प्रयास करना चाहिए तो धाम के बारे में जानना चाहिए और धाम के जो आराध्य देव है उनको कहा जाता है धामी हाँ देह और उसके अंदर बैठा हुआ कौन है गीता में कहते हैं देही आ? जो हम देह एक बॉडी है उसके अंदर एक आत्मा है देहि उसी प्रकार से भगवान का ये जो दिव्य धाम है उसमें जो प्रमुख आराध्य विग्रह है जिनको धामी कहा जाता है उसके बारे में भी व्यक्ति को जानना चाहिए और तीसरा क्या चीज है धामवासी जो इस धाम में रह रहे, रहे हैं उनको अपने बाह्य दृष्टि से देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए हाँ क्योंकि ऐसे धाम के जो निवासी है वह दिव्य है भगवान के अपने लोग हैं जिनको देवी देवता गण भी सदैव लालायित रहते हैं ऐसे दिव्य धाम में जन्म लेने के लिए यहाँ की गलियों में विचरण करने के लिए जैसे चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं जगन्नाथपुरी के बारे में जहा वो कहते हैं गर्दो व्योपी कि यहाँ का जो गधा भी है वो क्या है चतुर्भुज है भगवान का अपना पार्षद है तो उसी प्रकार से कभी भी हम किसी धाम में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर जो विनम्रता की भावना है उसको लेके चले और दूसरा क्या है सहनशीलता हर स्थिति में हमें विनम्रता का भाव प्रदर्शित करना चाहिए धामवासियों के प्रति और दूसरा है सहनशीलता का भाव आ? क्योंकि हमारी जो वृत्ति है सदैव भोग करने की भावना है हम ऐसे ऐसे शहरों में रहते हैं ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ रजोगुन का सर्वाधिक प्राधान्य प्रा, है और रजोगुन का सबसे पहला लक्षण क्या है भोग करने की भावना एंजॉयमेंट करने की भावना तो जब हम उस स्थान से आते हैं उसी भावना को लेकर आते हैं धाम में भी जाएंगे या जिस जिस धाम में जाएंगे हम अपना जो भोग करने का भाव है उसको त्यागते नहीं है वो हमेशा बना रहता है इसलिए तो ऐसे धाम में व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता ऐसे धाम में केवल ऊपर ही ऊपर ही बनरा सकता है इसलिए प्रभुपात को पूछा था कि वृंदावन को क्यों ऐसा रखा है भगवान ने जहा बाहरी रूप से कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको बहुत गंदगी नजर आती है सुअर नाले हाँ वृंदावन में सब चीजें नजर आती हैं तो प्रभुपात ने कहा दो प्रकार के लोगों को ऐसे धाम से दूर रखने के लिए भगवान ने ऐसी योजना की है एक क्या है जो भोगी है उनको लगेगा यहाँ क्या है सारा गन्ध मचा हुआ है यहाँ क्या मैं भोग करूंगा क्या एंजॉयमेंट करूंगा वह उसको प्रवेश नहीं मिलता मैं भी वो या किसी धाम में जाता है ऊपर तो उसी प्रकार से ये जो भगवान का दिव्य धाम है ये साधारण नहीं है इसलिए किसी भी आध्यात्मिक स्थान में जाते हैं तो जानना चाहिए सबसे नीच व्यक्ति कोई संसार में है तो मैं हूं मुझे शुद्धि की आवश्यकता है मैं पवित्र होना भक्ति हाँ। ठाकुर कहते हैं गौर आमार जे सबस ताने करोलो भ्रमण रंगे सबस तानी हेरिमी प्रणयी भकत संगे जहा जहां मेरे चैतन्य महाप्रभु गए हैं चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण गए हैं मैं स्वयं में जाना चाहता हूँ भ्रमण करना चाहता हूँ ऐसे भक्तों के संग में जिनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण के लिए दिव्य प्रेम की भावना है तो ऐसे धाम में तभी प्रय प्रवेश हो सकता है इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं विषय छाड़िया कबे शुद्ध हमे मन कभे हमे हेरी श्री वृंदावन जब तक विषय की भावना को आ, दूर नहीं रखेंगे तब तक ऐसे धाम में प्रवेश असंभव है वो कहते कब वो दिन आएगा मेरे मन और हृदय में इन विषयों को इंद्रियों के द्वारा इन विषयों को भोगने की भावना दूर हो जाएगी तब चाहे माँ मुझे प्रवेश हो सकता है और वास्तव में धाम में प्रवेश केवल अध्यात्मिक गुरु की कृपा से होता है तो इसलिए शास्त्र कहते हैं आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके कोई धाम धाम यात्रा भी करता है तो उसको आदि में प्रवेश नहीं है इसलिए आध्यात्मिक गुरु की जब कृपा होती है तो उस व्यक्ति को धाम के जो रहस्य है कितने ही कठोर क्यों ना हो वो भी उसके हृदय में क्या हो जाते हैं प्रकाशित हो जाते हैं तो इसलिए जब धाम में जाना है तो भक्तों के संग में जाना चाहिए अन्यथा धाम की यात्रा का वर्णन श्रीमद् भागवतम कहता है आ, स, गो, गो कि ऐसा व्यक्ति की जो यात्रा है आ, वो वास्तव में एक गाय या गधे के समान है या फिर ऐसा व्यक्ति अलग अलग नदियों में तीर्थों में स्नान करता है तो उसका स्थान एक के स्नान के समान है तो कितना भी स्नान ले, लेकिन उसका कालापन जाता नहीं है तो हमारी स्थिति भी वैसी ही हो सकती है, यदि हम जो वास्तविक भावना है धाम की, हम उसको भूल जाते हैं तो कहने का तात्पर्य है कि जो धाम है वो साधारण नहीं है धाम के जो निवासी है वो कदापि साधारण नहीं है यहाँ के सर्व साधारण लोग चाहे वो बिकारी हो चाहे गरीब वाला हो कोई भी हो हम हमारे पास थोड़ा धन क्या नहीं आता सिटी में तो होता है अपने भक्तों से प्रेम करते हैं आ? कितना योगी तपस्वी धनी मनी भगवान उसकी ओर देखते नहीं हैं जो धाम में पड़े हुए है ऐसे धाम में निरंतर रहना रहते हैं यहाँ के धूल आदि का स्पर्श हो रहा है कोई साधारण नहीं है देवता के उनके चरणों का करते हैं बाद करते हैं, उनको हैं। उनको पूजनीय स्वीकारते तो इसलिए एटीट्यूड, ये जो मनोवृत्ति है हमेशा धारण करनी चाहिए किसी भी धार्मिक स्थान में हम जाते हैं इसलिए तो चार दिशाओं में चारों प्रमुख धान बनाए गए हैं मेनली शंकराचार्य ने स्थापित बद्रीनाथ है द्वारका है जगन्नाथपुरी है रामेश्वरम है हाँ हा, हा, तो ये चार धाम शंकराचार्य शंकराचार्य ने वास्तव में उनको प्रचारित प्रसारित किया था क्योंकि चार दिशाओं में जो जनमानस निवास करता है वो ऐसे स्थानों में जाएगा और वहां जाकर शुद्ध हो जाएगा तो धाम में जाने का मतलब क्या है किसी भी तीर्थ या धाम में जाने का अर्थ है वहां जाकर किसी साधु को ढूंढना क्या ढूंढना साधु को ढूंढना और साधु के द्वारा कृष्ण की कथा को सुनना यही है धाम जाने का असली लाभ बाकी लाभ कुछ और नहीं है चाहे वहां जाकर दर्शन ना भी मिले तो कोई जा दर्शन करने से भी उतना लाभ नहीं है सारे नदियों में तीर्थों में भी स्नान करने से उतना लाभ नहीं है जितना लाभ है वहां जाकर किसी साधु को ढूंढे और उस स्थान में जाकर भगवान की चर्चा को क्या करें अपने कर्ण रंध्रों के द्वारा श्रवन करें उससे बढ़कर कार्य नहीं है सारे शास्त्र यही कहते हैं भागवतन के कई कई पढ़ो, स्थानों में वर्णन हमें प्राप्त होता है। है, पुराण भी वही कहते हैं। इसलिए तो तो बोला है, साधु संगर, साधु संघ ऐसे तो चार स्थानों में चार धाम हैं, जहां जाकर भक्तगण कहते हैं चार प्रमुख कार्य करने से अब वहां के जो आराध्य देव हैं, उनको प्रसन्न करते हो उनकी कृपा का आप लाभ प्राप्त करते हो जब आप बद्रीनाथ जाते हो तो वहां आपको तपस्या करनी चाहिए तपस्या की भावना रखते हुए कुछ ना कुछ कुछ तपस्या करें और जब द्वारका आते हो तो यहां क्या करना चाहिए? भगवान को ऐश्वर्य अर्पित करना चाहिए क्योंकि यहाँ भगवान सज धसते हैं वो उनको बड़े बड़े आभूषण आदि अर्पित करने चाहिए और रामेश्वरम में जाते हैं तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए वहां जाकर स्नान करना चाहिए अधिक से अधिक स्नान करने से वहां है, या है तो भगवान की जो की कृपा है व्यक्ति कंठ तक भोजन करना चाहिए यहां तक क्यों कहा कंठीवाला क्यों है क्योंकि कंठ के नीचे अनाप शनाप दुनिया भर का जो कचरा है वो नहीं जाना चाहिए हाँ, कुछ लोगों उन्होंने अपने तो मुख को डस्टबिन बना दिया है जो, हाँ, जो, जो मर्जी आ जाए जहा से आ जाए सब डालते रहो अरे आपका जीवन शुद्ध होने के लिए बना है हाँ ये कंठ भगवान का नाम और ये शरीर शुद्ध करने के लिए आपको दिया गया है लेकिन ऑलरेडी इतना पाप में ये शरीर है पापी व्यक्ति कौन है शास्त्र कहते जिसके पास ये मनुष्य का शरीर है वो पापी है हाँ जिसके पास शरीर है बॉडी है वो व्यक्ति पापी है हाँ तो ऐसे शुद्धि के लिए ये सारे सदाचार दिए गए हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए हाँ क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ये सारी चीजें शास्त्र से हमें दी गई है हाँ तो इसीलिए ये जो जगन्नाथपुरी है हाँ वो और ये द्वारका का बड़ा संबंध है मैं वैसे ही सोच रहा था आज कि ये द्वारका धाम से कई धामों का बड़ा गहरा संबंध है इस धाम से कई धामों की जो कथाएं है वो कनेक्टेड है कई धामों का मानव प्राकट्य हो गया है जगन्नाथ का धाम या जगन्नाथ का प्राकट्य स्थान क्या है द्वारकाई है इवन महाराष्ट्र में जो भगवान विठल है, पीछे भी कौन है द्वारका द्वारकाधीश है आ, तो ऐसे कई स्थान हैं जहा जिसका संबंध लीलाओं का संबंध इस द्वारका धाम से है और जो बहुत ही अद्भुत है तो ऐसे जगन्नाथपुरी कोई जाता है तो शास्त्र कहते हैं उसको आकंठ आकंठ भर कर उसको भोजन करना चाहिए जगन्नाथ की वो कृपा प्राप्त करता है तो ऐसे चारो जो धाम है चारों जो हमें कृपा प्रदान करने के लिए दिए गए है और इसलिए शास्त्र हमें प्रेरित करते कि निकलो बाहर बाहर जाओ इसलिए महाभारत में बहुत गृहस्थ धर्म के नियम बताए गए हैं उसमें से कर्तव्य बोला गया है कि साल में कम से कम दो बार अपने परिवार को लेकर घर से बाहर निकलो क्यों कहा गया है घर से बाहर निकलने के लिए क्योंकि एक जो ग्रहस्थ व्यक्ति है आ, वो उसकी जो बुद्धि है अपने घर में बहुत लगी होती है घर के छोटे छोटे बर्तनों में छोटे छोटे कई मतलब चीजें है उन चीजों में बहुत आसक्ति उसकी लेती हैं जैसे होती है। उनको घर का एक छोटा सा कटोरा भी इधर उधर चला जाए तो उनको पता रहता है उसके घर का कटोरा पड़ोसी के घर में गया वो वहां गई गलती से तो पता चलेगा ये मेरा कटोरा है छोटा हाँ तो मतलब इतना गहरा अटैचमेंट है ये गृहस्थ व्यक्ति का इसलिए शास्त्र कहते बाहर निकल हाँ अन्यथा तो तुम्हें जबरदस्ती मृत्यु के समय क्या किया जाएगा बाहर निकाला जाएगा शास्त्र कहते साल में दो बार बाहर जाना चाहिए परिवार के साथ तीर्थ धाम आदि की यात्रा करनी चाहिए क्यों क्योंकि उसके हृदय में थोड़ी सी डिटेचमेंट हाँ जो वैराग्य का भाव है अपने स्थान अपने घर अपने सब चीजों से क्या होता है जन्म लेता है और जब उन चीजों से सब छोड़ के बाहर आ जाता है भक्तों के संग में धाम आदि में जाता है तो उसका मन और आकर्षण क्या होता है अध्ययन के लिए, के लिए ये नाम हरिणाम लेने के लिए क्या होता है जन्म लेता है थोड़ा श्रद्धा बढ़ता है इसलिए कहा गया है कि बाहर निकलते रहना चाहिए तो ऐसा जो धाम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो धाम और तीर्थ अलग अलग हैं तीर्थों में जाकर आपके पाप खत्म हो सकते हैं लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी लेकिन जो धाम है वो पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है और भगवान कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में जो दिव्य आकर्षण है वो जागृत कर देता है बल्कि ये धाम भगवान ने क्यों बनाए हैं आ, क्यों बनाए धाम बताइए कौन बताएगा सीधा बच जाइए नींद आ रही कई लोगों को मुझे लग रहा है पूरे दिन आप थके हैं लेकिन दो दिन से आपने कुछ भी श्रवण नहीं किया है आ? तो थोड़ा सा आपको हाँ तपस्या करना होगा तो बताइए क्यों भगवान ने धाम बनाए हैं क्यों ये धाम इस जगत में प्रदान किया हमारे लिए हाँ पहला कारण है कि भगवान की दया का ये विस्तार है कृष्ण हमसे कितने प्रेम करते हैं उसका एक लक्षण है कि उन्होंने अपना धाम हमें प्रदान किया है ये उनकी करुणा का विस्तार है और दूसरा क्या है शास्त्र कहते हैं कि जो बद्ध जीव है उनको अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए भगवान ने धाम प्रदान किए है कि यहाँ बद्ध जीव आएंगे हाँ धाम में अलग अलग स्थानों में भ्रमण करेंगे दर्शन करेंगे कृष्ण कथा आदि सुनेंगे प्रसाद ग्रहण करेंगे तीर्थों में स्नान आदि करेंगे तो इससे क्या होगा धीरे धीरे उनके हृदय में श्रद्धा की बढ़ोत्तरी होगी और वो कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे और तीसरी चीज क्या है कि हम हमें ये याद आ जाता है कि भगवान का धाम ही मेरा असली घर है जैसे कोई दुर्घटना होती है एक्सीडेंट हो जाता है तो व्यक्ति भूल जाता है ना अपने आप को याददाश्त तो हो जाती अपने पत्नी बच्चे किसी को नहीं पहचानता वैसे हमारे साथ है हम अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं हम कौन हैं तो प्रभु पद हमेशा जोर देते थे कि आप ये शरीर नहीं हो आप अमेरिकन नहीं हो भारतीय नहीं हो हिंदू नहीं हो मुस्लिम नहीं हो आप कौन हो एक आत्मा हो, भगवान के सेवक हो वो असली हमारी पहचान है तो इसी याददाश्त किसी की खो जाती है, तो बारम्बार उसको उसकी पत्नी बच्चे घर आदि का फोटो दिखाया जाता है बोला जाता है तो धीरे धीरे धीरे उसकी याददाश्त आती की हाँ ये मेरी पत्नी थे बच्चे थे ये मेरा घर है ये मेरा स्थान है उसी प्रकार से हम यादाश वापस आ जाती है हमारी जब धाम आते हैं हम तो भक्त लोग बोलते रहते हो ये तुम्हारे स्वामी हैं तुम सेवक हो तुम्हारा ये धाम है तो धीरे धीरे हम अनुभव कर पाते हैं कि भगवान का जो ये स्थान है ये वास्तव में, में मेरा असली घर है इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एक व्यक्ति को सदैव इगर होना चाहिए लालयित होना चाहिए अपने जीवन में भगवान के धाम वापस जाने के लिए वापस जाने के लिए सदैव उसको तैयार होना चाहिए। तो तो ऐसे ऐसे धाम धाम में में हम आते हैं, तो ऐसे धाम में आकर बहुत तीव्र गति से हमारी जो धूमिल चेतना है हाँ जो कीचड़ युक्त तो पानी होता है ना कितना गंदा होता है हाँ तो उसी प्रकार से हमारी चेतना कीचड़युक्त तो हो गई है मलिन हो गई है वो धाम आने से शुद्ध हो जाती है आ, से. तो इसलिए ऐसे धाम में आना चाहिए चाहिए लेकिन उसके लिए हमें जानना चाहिए कि जाके वहां क्या करें मानो भगवान सामने प्रकट भी हो जाए तो हम क्या करेंगे उस भगवान का आ? उतना बुद्धि तो होना चाहिए एक बूढ़ी औरत प्रभु ने उदाहरण दिया था एक कथा की वो जंगल में गई लकड़िया इकट्ठा कर और उसको रखा और उसने क्या कर दिया भगवान आप आ गए हो अब तो पुकारा भगवान आ गए। आ भगवान गए गए तो क्या ये जो लकड़ी का गठा है इसको उठा के मेरे सर में रख दो कृष्ण कहते मैं द्वारका का राजा हूं तुम यहां जंगल में आए आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता तो हाँ, तो कुछ भी, उसने का कुछ भी वो करो करो या ना करो, लेकिन मुझे क्या घटा सर के ऊपर वैसे हमारी है हम हाँ, हाँ, को चाहते हैं ऐसे परम भगवान है, हाँ, तो है हाँ, के बारे में हमें अधिक से अधिक जानना चाहिए इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सरल साधन है भगवान को अपना बनाने का कि अधिक से अधिक क्या करो कानून से सुनते रहो सुनते रहो भगवान है तो ऐसा जो द्वारका धाम सभी धामों में हाँ, एक महत्वपूर्ण उसका स्थान है बल्कि भगवान द्वारका में निवास करते हैं तो उनको पूर्ण कहा जाता है और मथुरा में कृष्ण निवास करते हैं तो उनको कहते पूर्णतम और परिपूर्णतम भगवान वृंदावन में होते हैं जो सभी प्रकार के रसों में वहाँ अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं द्वारका मथुरा आदि में सभी रसों से वो आदान प्रदान नहीं कर पाते तो परिपूर्णतम जो कृष्ण है वृंदावन कृष्ण जो द्वारका में उनका आगमन हो जाता है तो वो बहुत सारी ऐसी विलाएँ हैं लेकिन थोड़ा बहुत हम सुनने का या चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि द्वारका इस इस नाम का क्या अर्थ है तो शास्त्रों में पुराणों में अलग अलग अर्थ बताए गए हैं द्वारका के लिए हाँ जैसे द्वारका हाँ इसको यदि आप विच्छेद करते हैं द्वार मीन दरवाजा हाँ और का अर्थ का है ब्रह्म मतलब परम भगवान तो इसको कहते हैं गेटवे ऑफ मोक्षा कि ये जो द्वारका है ये गेटवे वे है आध्यात्मिक जगत में जाने का ये द्वार है परम ब्रह्म की ओर जाने का ये द्वार है इसलिए इसका एक नाम द्वारका है बल्कि एक चीज हमने सुने थे कि एक बार गोपी काए एक महल में थी कई बार ऐसे कहा जाता है कि गोपी काएं तो आई थी द्वारका पुराणों में वर्णन आता है तो ये गोपीका गोपिकाओं के बड़े महल में निवास प्रदान किया था में तो जब ये गोपीकाएं सुबह उठी तो वो तो ब्रज में आ, निवास करती हैं उनको क्या इतने बड़े बड़े महल आदि पता और महलों को बड़े बड़े बहुत सारे दरवाजे आदि होती हैं तो उड़ती है और सुबह पुकारने लगती है द्वार द्वार का द्वार का का मतलब दरवाजा दरवाजा दरवाजा है है है उनको ही नहीं मिल रहा था बाहर जाने का या अंदर आने का। तो इसलिए भी है, इसको हम भक्तगण कहते हैं इस कारण से भी द्वारका कहा जाता है तो ऐसे द्वारका के शास्त्रों में कई नाम हैं एक नाम है द्वारका मती द्वारका वती द्वारका मोक्षपुरी और एक हरिवंश पुराण में एक नाम आता है जिसको कहते हैं वारी दुर्ग वारी जल जल तो जल्ग के के अंदर जो भगवान ने अपने भक्तों लिए दुर्ग बनाया इसलिए इसको वारी दुर्ग कहा जाता है और एक स्थान यह भी है एक नाम ये भी है पुराणों में उदि मध्य स्थान उसको कहते उदि मध्यस्थान मतलब जो समंदर के बीच में स्थान है उसको उदय ही मध्य स्थान कहते हैं और इस स्थान को या स्वर्ण द्वारका द्वारका भी कहा जाता है। तो है तो ऐसे का बहुत ही अद्भुत कथन कि किस प्रकार से ये द्वारका पूरी का प्राकट्य हुआ है कहीं से ये स्थान अस्तित्व में आया तो गर्ग संहिता में वर्णन आता है गर्भाचार्य ने ग्रंथ लिखा था जिसमें नारद और बहुलाश्व हैं राजा बहुलाश्व उन दोनों का संवाद आता है राजा बहुलाश्व प्रश्न पूछा करते हैं नारद को और नारद हमेशा उत्तर देते हैं अलग अलग उनके प्रश्नों को उत्तर प्रदान करते हैं तो बहुलाश्व ने पूछा था कि ये जो द्वारका है इसका प्राकट्य कैसे हुआ था कैसे ये अस्तित्व में आया था हाँ तो नारद उन्हें कहते हैं कि जो भी व्यक्ति द्वारका के बारे में सुनेगा तुरंत ही उसका जो हृदय है वो शुद्ध हो जाएगा निश्चित रूप से तो वो कहते हैं नारद मुरे ने एक पुराना पुरातन इतिहास वर्णन करना शुरू किया राजा बहुलाश्व को अब एक चीज देखो कि शास्त्रों में हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है और जो उन्नत भक्त है वो क्या करते हैं उसका उत्तर प्रदान करते हैं और पर प्रश्न पूछने वाले ऐसे अरे गहरे व्यक्ति नहीं है बड़े बड़े विद्वान राजागण देखो श्रीमद भागवत में कौन से राजा प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज है गीता में कौन सा राजा प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन है तो ऐसे पुराणों को ले लो संहिताओं को ले लो इतिहास आदि को ले लो सब में ये जो बड़े बड़े व्यक्ति है आ, वो भगवान के बारे में धाम आदि के बारे में सुनना चाहते हैं वो अपने आचरण से सिखाते हैं विनम्रता का भाव धारण करके परिप्रश्नेन सेवया तत्व दर्शना तत्व दर्श व्यक्ति फिर उनको उपदेश करते हैं तो ऐसा स्थान ये राजागण लेते हैं एक विनम्रता का स्थान और वो सुनने की लालसा रखते हैं और इस, इस की कृपा से वास्तव में ये सारे जो जानकारी है ये सारे ग्रंथ हमें प्रदान हुए हैं तो नारद मुनि बहुलाश को कहते हैं कि मनु के जो जो पुत्र थे बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने इस पृथ्वी पर लगभग दस हजार साल राज्य किया और उनके तीन पुत्र थे एक थे उत्तान पर और भूष तो ऐसे तीन जो पुत्र थे राजा ने क्या किया इन तीनों को आ, जो उन्होंने तीनों को तीन दिशाओं का राज्य प्रदान कर दिया जो थे उनको पूर्व दिशा का राज्य दिया और जो अन थे उनको पश्चिम दिशा का राज्य दिया जो भूशत थे उनको दक्षिण दिशा का राज्य दिया और उस राजा ने हाँ शरिया ने कहा कि ये मेरी पृथ्वी है इसका धर्मपुलक पूर्वक पालन करो क्योंकि मैंने इसको अपने बल पूर्वक किया है, इसको प्राप्त किया है और तुम लोग इसका अच्छी तरह से ध्यान रखो या इसका पालन करो तो ऐसे जब बोला था शरियाती ने तो शरियाती राजा के दूसरा दूसरे पुत्र थे जिनका नाम था अनर्थ उन्होंने कहा अब उनके दूसरे पुत्र ने देखा कि मेरे पिता को घमंड आ गया है वो सोच रहे हैं मेरी है मैंने पालन किया है, हमें भी होता है ना हाँ थोड़ी सी होते है तो हम कहते हैं, मैं ये हो मैं वो हो मुझमें ये योग्यता है हाँ तो वैसे ही हाँ, शरिया ने कहा यह मेरा पृथ्वी है लेकिन उसका दूसरा बेटा उनको कहता है आनंद आपकी पृथ्वी नहीं है ना आप पालन करने योग्य हो ना आपने इसका अर्जन किया था वो कहते हैं और आप आपने समझते क्या आप हो और आपने इस इस बलपूर्वक पृथ्वी का अपना बनाया है, वो कहते हैं नहीं ये पृथ्वी तो परम भगवान कृष्ण की है वही एकमात्र पालन पालक है इस पृथ्वी के और वही सबसे अधिक बलवान है वही सृष्टि करता है और उन्होंने कहा उनके भय से ही चंद्रमा उदित होता है सूर्य उदित होता है और आस्था चल को जाता है तो तो मत कि ये जो हवा है मेरे भय से बहती है हा इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आपको अहंकार हुआ है ये पिता आप क्या करो इस अहंकार को छोड़ो और जाकर थोड़ा भजन करो तो आपका अहंकार थोड़ा कम हो जाएगा तो जब राजा नहीं है, सुना तो ऐसे हम मतलब जो मुख से बोलेंगे शब्द ये से भी अधिक शक्ति संपन्न है जो, आ, तो एक समय में मर जाएगा व्यक्ति और बाण को तुरंत निकाल सकते हो लेकिन ऐसे वाणी के जो बाण है वो अत्यधिक कठिन है अत्यधिक अः कष्टदायक है तो इतने घायल हो गए उन बार से राजा राजा जो थे उन्होंने क्रोध में आकर बोला कि हे मेरे पुत्र बुद्धि वाले तुम तो एक बड़े गुरु के समान मुझे उपदेश दे रहे हो हाँ कहा कि जहां तक मेरी भूमि है आ, ये मेरा राज्य है वहां तुम निवास मत करो और जिनकी तुमने आराधना की है क्या वो तुम्हें भूमि दे सकते और भी इससे अधिक पृथ्वी दे सकते हैं हाँ? तो इनको गुस्सा आता है जो अनर्थ थे उनके जो पुत्र तो अनर्थ कहते हैं जहां तक आपका राज्य आपकी पृथ्वी है उस पर मैं वास नहीं करूंगा निवास नहीं करूंगा और ऐसे जो अनर्थ थे उन्होंने दस साल तक तपस्या की और परम भगवान प्रकट हो जाते हैं जैसे भगवान को देखते हैं कृष्ण को देखते हैं तो वो रोमांचित हो जाते हैं गदगद हो जाते हैं और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं स्तुति आदि करते हैं, और भगवान को कहते हैं, भगवान हाँ मुझे तो आपने पिता ने यहाँ पूरा पृथ्वी से ही बार कर दिया है मुझे और दूसरा लैंड चाहिए भूमि दे दो आप मुझे जहां मैं निवास कर सकूंगा तो भगवान कहते कि अरे इस संसार में दूसरी पृथ्वी कहा आएगी एक ही पृथ्वी तो भगवान कहते मैं तुम्हारे भक्ति और सेवा से संतुष्ट हूं और मैं क्या करूंगा ये पृथ्वी क्या है मैं अपने वैकुंठ का एक टुकड़ा वैकुंठ को तोड़ दूंगा थोड़ा सा एक टुकड़ा लेकर उसका जो लंबा चौड़ा कितना सौ योजन लंबा चौड़ा जो जो भूखंड है है वो वो तुम्हें प्रदान करता निर्मल और है, आ, वो उस उसको लेकर आप निवास करो तो भगवान ने क्या किया हाँ वैकुंठ का जो भूखंड है वैकुंठ का कोई पार्ट तोड़ दिया और उस भूखंड को लाए और वह इनको अनर्थ को, को प्रदान किया और उसको यहां उन्होंने रख दिया स्थान पे और नीचे समंदर के बीच में रखा और सुदर्शन की ऊपर उस भूखंड को स्थापित कर दिया तो ये द्वारका का क्या है मूल उत्पत्ति है कि ये स्थान इस पृथ्वी का भाग नहीं।, नहीं है हमें लगता होगा जो वह हैं। लेकिन उसके लिए हैं है। उसके लिए लिए हमें हमें हमारी आंखें देखती को सब जगह नजर आती तो दिव्य चक्षु चाहिए वही हाँ, जैसे अर्जुन ने भी भगवान से मांगे थे ददामी हाँ, दिव्य चक्षु क्या आप मुझे दिव्य चक्षु दे दीजिए और उनके देने के बाद भगवान के दिव्य विश्व रूप को देख पाए और हमारे लिए कौन से चक्षु चाहिए प्रेमांजना चुनित भक्ति विलोचन सत्ता सदैव सुंदर अपने हृदय में श्याम सुंदर कृष्ण का दर्शन करता है देखता है और उसकी योग्यता क्या है आंखों में प्रेम प्रेम का अंजन हा हमारे आंखों में काम का अंजन है जहां भी हम देखते हैं काम भोग करने की भावना दिखाई देती है हर वस्तु भोग नजर आता है प्रेम नजर नहीं आता तो इसलिए वो जो स्थान ये जो स्थान है ये धाम ये स्थान साधारण नहीं है ये वैकुंठ का ही हा एक क्या है टुकड़ा है जिसको लाके भगवान स्थापित करते हैं और जो राजा अनर्थ थे उन्होंने एक लाख साल तक इस पर राज्य किया और वै का वातावरण उन्होंने अनुभव किया और जब तब से तब से इस स्थान का नाम अनु और तभी से फिर यह द्वारका बनी और इस स्थान का नाम दूसरा नाम है कुश्थली क्या नाम है जोर से बोलिए कुशली तो शास्त्र कहते हैं त्रिविक्रमो विजयते य चक्रे विप्रकुशस्तले तो विजय कुश नामक हां, जो ये खासुर था उसका दमन किया था तो वर्णन आता है कि राजा जो अन थे जिनके लिए भगवान ने यह स्थान लाया उनके पुत्र जिनका नाम था रेवत हम सत्युगा में राजा ने ग्रास को आ, या कुशा ग्रास है उसपे बहुत सारे हम योग यज्ञ किए थे जिसके कारण इस स्थान को इस स्थान को कुशस्तनी कहा गया है तो ये कुशस्थली तब से नाम पड़ा था लेकिन उनके बाद के बाद एक हुआ आ, कुछ नाम का जिसने इस स्थान को टेक और तब से इस स्थान का जो चार है मतलब जो सौंदर्य है आदि सब कुछ नष्ट हो जाता है और केवल नाम बना रहा बस कुशस्थली तो ऐसे कु का जो अद्भुत सौंदर्य था राजा से लेकर से वो खत्म हो गया था तो भगवान भगवान को वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप आ जाओ और ये जो आसुर है इसको नष्ट कर दो और फिर से इस स्थान को आप सौंदर्य या अद्भुत बनाओ तो उनके आदेश पर या उनके, आदिश्पर्या, उनके आदिश्पर्या, भगवान उनके निवेदन से दुर्वासा मुनि के निवेदन से भगवान आते हैं त्रिविक्रम हरि और वो क्या करते हैं क्षेत्र कहा गया है, आ, का होता है कि जहाँ भगवान आपने बहुत लीलाएं करते हैं तो एक वर्णन आता है कि एक बार दुर्वास मुनि आए थे यहाँ और उन्होंने इस इच्छा इच्छा इच्छा से आए आए थे मोक्ष मोक्ष प्राप्त करना है है मुझे कौन सी प्राप्ति की इच्छा। जैसे और उन्होंने देखा गोमती है सामने। गोमती सामने का बहुत पुराना में बहुत अद्भुत वर्णन आता है गोमती की जो महिमा है उसकी स्नान आदि का महिमा है तो ये सब जानते थे ध्रुवा समी आए गोमती को गोमती में स्नान करने के लिए उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए कपड़े ऊपर उतार दिए कोने में और गए अंदर स्नान करने के लिए और स्नान करने के लिए गए मतलब जाहिर रहे थे पानी के पास तो आसुर लोग आते हैं और उनको मारते पीटते हैं दुर्वासा मनी को मारने लगते पीटने लगते हैं और बोलते हैं कि वापस आएगा ना गोमती में स्नान करने के लिए मार डालूंगा तुम्हे यहाँ अभी दुर्वासा मनी वैसे कितने पावरफुल है लेकिन वो कहते हैं क्योंकि उनका व्रत भी था कि मैं तो तब तक अन्न या जल आदि नहीं करूंगा जब तक गोमती में स्नान नहीं करूंगा और उन्होंने सोचा कि उन्होंने जो व्रत रखा है तपस्या की है शाम देना तो उनके बाएं हाथ का खेल है बाय ने कौन सा हाथ बाय दया बोलते है? बाए, बाए हाथ का खेल है हाँ जहां देखो दुर्वासा और शाम ये दोनों साथ साथ चीजें हैं कल हम आ रहे थे ऐसे बात कर रहे दे दे थे हाँ डर ये में। आपको ब्लॉक कर दूंगा व्हाट्सएप में ब्लॉक करूंगा फेसबुक में ब्लॉक करूंगा लोग डर जाते प्लीज ब्लॉक मत करो मुझे मानो शाप के समान है हाँ, आजकल ऐसी स्थिति है तो जब उन्होंने कहा मैं शाम गूंगा तो सारी तपस्या मेरी नष्ट हो सकती है तो वो क्या किए तब वो सुतल लोग जाते हैं सुतल में कौन निवास करता है बलि महाराज निवास करते हैं जिनके भक्ति के बल पर भगवान वहा उनके द्वार पर खड़े हैं क्या बनकर खड़े हैं चौकीदार गेटकीपर हाँ चौकीदार बनकर खड़े हैं हमें एक बार एक पुरानों में पढ़ रहा था कि जहाँ ऐसा वर्णन आया था कि जब भगवान नीचे चले गए ना सुन लोक में बलि महाराज को दंडित किया था और वहा क्योंकि बलि महाराज का जो महल था उसमें कई दरवाजे थे चार अलग अलग स्थानों से तो ये भगवान बलि महाराज का ये पता नहीं था कि कब कौन से दरवाजे से बाहर निकलेंगे और के पर को बिल्कुल सावधान होता है कि स्वामी बाहर आए तो तैयार होना चाहिए तो ये भगवान ऐसे ऐसे कहा जाता है कि भगवान पूरा घूमते रहते थे चारों दौड़ते रहते थे इस गेट से भले बाहर आएगा उस गेट से आएगा हाँ तो ये जो लक्ष्मी ने देखा मेरे पति की हालत क्या हो गई है हाँ इतनी दशा दयनीय हो गई है उनकी हाँ कि उनको केवल पूरा देखा कि उनके जो स्वामी प्रभु नारायण है तो तो पसीने -पसीने लक्ष्मी देवी तो बहुत दुखी हो गई लक्ष्मी जाती है हाँ बलि महाराज के पास जाती है बलि तो जानते थे आदर सम्मान आदित्य कैसे करना चाहिए तो बलि ने तो उनकी आराधना करनी चाहिए लक्ष्मी की लेकिन कहते फिर आराधना नहीं करो मैं ही तुम्हारे आराधना करने आए हूँ मैं एक याचना करने आए हूँ बोली आपके पास और क्या याचना करने आए हो कि ये ठीक है अभी मेरे पति आपके गार्ड बने हैं बने हैं लेकिन एक कृपा करो मेरे ऊपर कि किसी दरवाजे से बाहर आना बस फिक्स कर दो या आप किसी भी दरवाजे से मत आना मुझे मेरे पति का कष्ट देखा जाता हाँ तब से बलि महाराज बस का दरवाजे पूर्व का जो दरवाजा है सुंदर लोक में उनका जो महल है बस वहां से तो नारायण वहां खड़े हैं विष्णु महा खड़े हैं उनकी सेवा के लिए तो इस प्रकार से दरवाजा होने को पता था कि अभी भगवान नीचे हैं सुंदर लोक में तो वो गए उनके पास और वहां जाकर उनको कहते हैं कि आप क्या करो आप चलिए मेरे साथ चलिए आ, तो फिर भगवान ने कहा ठीक है मैं चलता तुम्हारे साथ तो भगवान सुतर लोक से दुर्वासा मुनि के साथ यहाँ आए और दुर्वासा को कहा दुर्वासा जाओ गोमती की ओर स्नान करो ना नाक्षसों को को मैं देख लेता हूं तो दुर्वासा मुनि जैसे स्नान करने के लिए गए तो वहां जो आसुर था पहले उन्होंने दुर्मुख नामक एक जो आसुर था उसका भगवान करते हैं और फिर उसके उपरांत जो कुश नामक जो डीमन है उसको अपने सुदर्शन के द्वारा मारते मारते हैं तो मारते थे जैसे उसका गला काट देते थे तो तुर, वह तुरंत जीवित हो जाता था और फिर भगवान ने क्या किया देखा नहीं इसको मारता हूं फिर भी जीवित हो जाता हूं मारता हूं जीवित हो जाता हूं फिर मार दिया और उसके ऊपर उन्होंने क्या किया शिवलिंग को स्थापित कर दिया और इसलिए वो शिवलिंग है वहां कुशेश्वर महादेव जिनका दर्शन प्राप्त होता है फिर बाकी आले भी भाग जाते हैं और तब से भगवान त्रिविक्रम हरी हाँ द्वारका में उनका जो रूप है मंदिर में त्रिविक्रम हरि के रूप में उनको जाना जाता है तो ऐसे ये द्वारका विशेष विशेष स्तरी है हर भगवान कृष्णा कृष्ण हाँ, अवतरित होते हैं भू हरण करने के लिए तो जैसे आप देखते हैं हैं तो लेकिन में भगवान आते हाँ, जिसका वर्णन हमने पिछले हाँ, क्लास में भी किया था हाँ भगवान आ, क्योंकि जब भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए और मथुरा आकर कुछ उसके बाद सारे जो चानिक आदि का वध किया फिर कंस अपने मामा जी को भी मार डाला उन्होंने और कंस की जो पत्निया थी अस्थि और प्राप्ति प्राप्ति ऐसे कुछ नाम था वो जरासंध की बेटिया थी जरासंध की वो कन्याए थे अस्थि और प्राप्ति तो वो रोते रोते गई अपने पिता के पास कि ये कृष्ण ने हमारे पति का वध किया है तो कंस फिर निकलता है हजारों हम सेना को लेकर और उस दिन चर्चा की थी सुना था कि बार हम भगवान भगवान पराजित पराजित करते हैं। उनको पराजित करते हैं हैं उनको को तो ऐसे जरासंत को पराजित भगवान ने किया बल्कि बलराम कैतीस इसको एक क्षण में मारे डालो ना पहली बार मार देना चाहिए हर बार क्यों आप बुला रहे हो उसको हर बार चांस क्यों दे रहे हो भगवान ने कहा मेरा काम है भू भारण हरण करना भू भार कम करना सब जगह से सारे आसुरी शासकों को को राजाओं करके लाता है। मैं होलसेल के लिए करता हूं। होलसेल भाव में इनको मारता हूँ मेरे लिए आसान है अलग अलग प्रांत में कहा जाओ बलराम में हाँ तो उस दिन भी सुना था कि जब आ, उन्होंने कहा अः भगवान देखा कि सत्रह बार हो गया और अठारवी बार की तैयारी करके आया तो उन्होंने ब्राह्मणों की पूजा आदि की और ब्राह्मणों को बोला कि मैं क्या करना चाहता हूँ इनको मारना चाहता हूँ बल्कि भगवान जानते थे उसी समय दो इन लोगों ने आक्रमण किया था मथुरा पर एक तो थे कालेवन हाँ, उस दिन हमने चर्चा की थी और दूसरे थे जरासन जब कालेवन आया था क्योंकि वो गर्गाचार्य के पुत्र है वास्तव में एक यवन के राज, के गर्भ से उन्होंने पुत्र को जन्म दिया था कि ये होंगे ऐसा एक महान एक आसुर राजा आएगा कालेवन तो कालेवन जब आए तो भगवान ने सोचा कि ये मेरे मथुरा वासियों को क्या है इससे बहुत भय है तो इसलिए ऐसे कहा जाता है कि भगवान ने क्या किया उसी समय हा? उनको सुरक्षित रखने के लिए अपने मथुरा कालेवन को मैं पराजित करूंगा या मारूंगा या उससे मेरे मथुरा वासियों को भय है इसलिए भगवान उसको मथुरा से दूर ले गए और भगवान जानते थे कि ये इसको दूर ले जाऊंगा उसी समय जरासन भी आने वाला है तो मतलब मथुरा वासियों को भाई है दोनों राजा उनसे इसलिए भगवान ने जिस जिस दिन या रात्रि को कालेवन आक्रमण करने वाला था मानू तो आज ही रात में भगवान ने क्या किया द्वारका का पुनर्निर्माण किया भगवान ने ये जो सुवर्ण द्वारका है उसका निर्माण किया बल्कि भगवान ने गरुड़ को भेजा था गरुड़ को जा भेजा कि जाओ उस स्थान जरा देखकर मैं मेरे भक्तों की सुरक्षा चाहता हूं, उनको वहां दूर निवास करवाना चाहता हूँ दुर्ग में जहां कोई भी इजिली प्रवेश ना कर सके तो भगवान ने उसी रात्रि को क्या किया गरुड़ को भेजा और विश्वकर्मा को भी हाँ ये आदेश दिया कि आप जाकर एक ऐसे नगरी का निर्माण करो सुवर्ण नगरी का जो आठों दिशाओं में आठों दिशाओं से सुरक्षित हो हाँ, तो विश्वकर्मा जाते हैं सुंदर भव्य नगर का निर्माण कर देते हैं कुछ ही क्षणों में कुछ ही समय में और जब सारे सो रहे थे उसी समय भगवान उनको हाँ करते हैं पूरा मथुरा काली कर देते हैं में में मथुरा मथुरा वाले सोए थे सब सुबह जब उठे तो देखा कि हम गगनचुंबी बड़े बड़े महलों में बाहर निकले तो थे कौन सा स्थान है तब उनको पता चला कि भगवान ने हमारे लिए क्या किया है बनाया है और फिर भगवान कालेवर को वहां मारा के द्वारा और फिर आया तो भगवान दौड़ने लगे पहले इधर बनाया तब तो वहां से दौड़ के इस तरफ आए जब उनका पीछा कर रहा था तो भागते रहे ये दोनों कृष्णा और बलराम और प्रवर्षन नामक जो पर्वत है उसके ऊपर चढ़े बहुत ऊंचा पर्वत और फिर सब जगह इन्होंने आग लगा दी किया वो किया भगवान ने वहां चम मारे उस पर्वत से और दौड़ते दौड़ते यहाँ आ गए द्वारका हम भगवान आ जाते हैं इसलिए ये जो स्थान स्थान द्वारका भगवान ने पुनः उसका निर्माण किया क्योंकि वही है जो उन्होंने वैकुंठ का भाग काटकर अपने जो भक्त हैं है अनंत उनको उन्होंने प्रदान किया था तो ऐसा ये दिव्य स्थल है जहा भगवान सदैव निवास करते हैं तो भगवान जब उस पर्वत से जप मारे और भागे इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ा रण राय रण राय के तो ऐसे भगवान का विशेष है आ, स्ताल है बल्कि ऐसे कहा जाता है कि क्यों भगवान द्वारका आते हैं इतने जल्दी तो आचार्यगण ये भी कहते हैं कि कुछ ही दिनों के पश्चात ये रुक्मिनी उनको लेटर भेजने वाली थी हाँ आमंत्रण देने वाले थे कि आप आओ और मुझे लेकर चलो वो इतना दूर मथुरा मुश्किल था उसके लिए ये द्वारका उसके लिए नजदीक था जो महाराज की जो कन्या थी तो भगवान इस प्रकार से द्वारका का निर्माण करते हैं और यहाँ अपने भक्तों के साथ रहते हैं तो कोई भी भगवान के जो कार्य होते लीलाएं होती है उसके दो अलग अलग अन, आ, कारण होते हैं उसको देखने के एक होते हैं अंतरंग कारण और दूसरे होते हैं बहिरंग कारण तो द्वारका का निर्माण क्यों किया तो आचार्य गण कहते हैं उसके अंतरंग कारण कुछ और है पहला कारण है कि भगवान अपने जो ब्रजवासी है उनके प्रति प्रेम का प्रदर्शन करना चाहते थे दिखाना चाहते थे विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी के प्रति उनका कितना प्रेम है इसलिए जब भगवान यहाँ आए द्वारका में तो यहाँ भगवान को कभी एक दिन ऐसा नहीं गया हो कृष्ण यहां रोना पड़े हो द्वारका भगवान का क्रंदन क्षेत्र है जहां कृष्ण रोते हैं किसके लिए रोते हैं ब्रजवासी और ब्रजवासी जो भक्त है उनमें सर्वाधिका राधिका सर्वाधिका चैतन्य चरित अमृत कहता है कि राधिका सर्वाधिका है जो कृष्ण जिनसे अत्यधिक प्रेम रखते हैं और दूसरा कि सारे जगत को ब्रजवासियों की जो पोजिशन है जो स्थिति है और ब्रजवासियों का जो प्रेम है उसको दर्शाना चाहते थे हाँ राधा रानी का तो है ही टॉप मोस्ट लेकिन जितने ब्रज जन है उनकी भी स्थिति कोई साधारण नहीं है उनकी स्थिति को भी भगवान दर्शाना चाहते थे इसलिए अलग द्वारका का निर्माण किया क्योंकि भगवान जानते थे मैं द्वारका में हूं यहाँ भक्त है लेकिन फिर भी मेरे जो मुझसे सर्वाधिक प्रेम और सेवा का भाव रखने वाले भक्त कौन है वृंदावन के भक्त ब्रजवासी है और तीसरी चीज है भगवान ये दिखाना चाहते है कि जो आ, अमल प्रेम है जिस सेवा और प्रेम में थोड़ा भी हेतु नहीं है, ऐसा प्रेम है सक्षम है कृष्ण को क्या करते हैं बांध कर रखते हैं और चौथी चित भगवान दिखाना चाहते थे कि ब्रज की जो कथाएं हैं, वृंदावन की जो लीला कथा है वो वास्तव में क्या है अत्यधिक शक्ति संपन्न है भगवान के वृंदावन के जो पास टाइम है इसलिए भगवान यहां थे और भगवान ने वृंदावन की लीलाए सुनी किसके द्वारा सुने रोहिणी के द्वारा सुने और सुनकर कृष्णा बलराम और सुभद्रा क्या बन जाते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और वो निवास करते हैं वहां हाँ, जगन्नाथपुरी में यहाँ ही रुक्मिनी के महल में भगवान ने सुना था जहां गए और भगवान का सुधर द्वारका में भगवान यहां से दौड़ पड़े कि रोहिणी कथा कर रही है क्योंकि भगवान कहते यत्र गाय मद भक्ता तिर स्वामी नारद की यह नारद जहा मेरे भक्त मेरी लीला कथा करते हैं मैं सब जगह छोड़कर वहां आकर बैठ जाता हूँ जहा कृष्ण कथा होती है तो रोहिणी जब कथा कर रहे थे तो कृष्ण बलराम और और जाकर सुभद्रा सुभद्रा दरवाजे में खड़ी थी, और इन सारे रानियों ने कहा था कि आप बताइए रोहिणी आपने तो कृष्ण की ब्रज लीलाओं को देखा है साक्षात आंखों से देखा है आंखों देखा हाल आप बताइए तो रोहिणी ने कहा मैं आपको सुनाऊंगी बड़ा हॉल होना चाहिए और दरवाजे में कोई खड़े हो जाओ रानियों में से हम सुनने का मौका गवाएं, तो चल के आ रही थी बहुत अच्छा अच्छे वस्त्र देंगे बहुत अच्छी भेंट देंगे तुम दर दरवाजे में खड़ी हो जाओ कृष्ण वर्णम आएंगे तो हमें बताओ ये सुभद्रा छोटी थी सारी रानियों में से तो वह ऐसी खड़ी हो जाती कैसे जैसे एक्स का चिन्ह होता है दो हाथ ऐसे दो पांव ऐसे और ऐसी कृष्ण में में तल्लीन हो गई द्वारका और कृष्ण बलराम आकर उसके दोनों खड़े हो गए खड़े हो गए बिल्कुल उसको सटकर इसलिए और उनके हाथ क्या हो जाते हैं सुभद्रा के हाथ अब पूरे अंदर चले जाते हैं सुभद्रा कोई को हाथ नहीं है आ, लेकिन जगन्नाथ बलदेव के हैं उनके भी थोड़े थोड़े हैं तो महाभाव में आ जाते कृष्ण लीला को सुनकर और ये तीनों दरवाजे में प्रकट हो जाते हैं आखे बड़ी बड़ी हो जाती हैं, अंदर चले जाते हैं। और एक तक सुनते जा रहे सुनते जा रहे रोहिणी के मुख से और उसी समय नारद मुनि का आगमन होता है नारद कहते जोर से चिल्लाते हैं महीने देखा महीने देखा महीने देखा, देखा क्या चिल्लाए नारद आपने आप तो कुछ देखा ही नहीं है यहाँ जोर से बोलिए देखा देखा कम आवाज पता नहीं सभी भूख लगी है लगे <laughs> तो नारद नारदा मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा कृष्ण को जब ये तीनों तो ऐसे बिल्कुल अद्भुत स्थिति में थे अब जैसे भगवान के कान में आवाज दिया मैंने कौन चिल्ला रहा है देखा नारद है क्योंकि ऐसा स्वरूप प्रकट किया या द्वारका में जो आज तक भगवान ने प्रकट नहीं किया था और आज तक किसी ने देखा नहीं था लेकिन नारद ने देख लिया नारद के बहुत सारे अद्भुत कार्य कार्यकला नारद का तो काम क्या है कृष्ण की लीलाओं में फ्लेवर ऐड करना जैसे अब सोचो नारद ने तो फ्लेवर नहीं होगा ना जैसे आइसक्रीम होती है या फिर कोई सब्जी बनाए आप डिफरेंट मसाले डालते हो ना फ्लेवर आता है तो ऐसी तो तो स्थिति हाँ तो कहते, कहते में नारद कहते आपका ये जो दिव्य रूप द्वारका में आपने प्रकट कराया है ये भूतल पर प्रकट कराई है आपके इस विग्रह के फॉर्म में जहाँ आप नित्य रूप से से विराजमान रहिए और और लोगों को अधिक अधिक मात्रा में दर्शन प्रदान कीजिए जिसके द्वारा लोग अपना जीवन धन्य कर सकते हैं तो भगवान ने कहा आगे चलकर मैं वहां, में अपना ये दिव्य स्वरूप प्रकट कराऊंगा अपने एक विशेष भक्त के लिए और एक विशेष अंतरंग कारण था क्योंकि यदि भगवान मथुरा में रहते ना तो जितने भी आसुर ने आक्रमण किया था वो वृंदावन को नष्ट कर देते ब्रजवासियों को मार डालते पहला उनका आचैकियों के ऊपर होता क्योंकि यदि उनको पता चलता कि कृष्ण तो सबसे अधिक ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं मथुरा के पास तो मथुरा पर आक्रमण नहीं करते सीधा ब्रज पर इसलिए भगवान ने कहा मेरे हृदय को कुछ नहीं होना चाहिए वहां से दूर चला जाऊंगा सेवा के लिए मतलब थोड़ा कष्ट मुझे वो सकता है, उन्होंने स्थापित किया लेकिन ब्रज वासियों को वहां उन्होंने रखा ताकि वो सुरक्षित रहे इसलिए वो दूर रहे तो ऐसा ये द्वारका है जो सप्त पुरियों में सप्त जो पुरियां है उनमें से खेद्वार जो महा क्षेत्र कहा जाता है यहाँ गोमती द्वारका पेट द्वारका मूल द्वारका हाँ ये सब स्थान है तो और भी कई सारी कथाएं हैं लेकिन नौ तो भजी गए हैं तो कल कर सकते हैं आप थोड़ी सी चर्चा कि और थोड़ी क्या मुझकी महिमा है आदि करते द्वारका में हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम रा, रा, हरे हरे द्वारा दाम के रुक्मिनी द्वारक देश के श्रीला प्रभुपाद के मरदे